सत्य के सूर्य को छुपाने वाले बादल अब्दुल बहा ने कहा आज का दिन बहुत सुंदर है वायु शुद्ध है सूर्य चमक रहा है न धुंध है और न बादल जो इसके तेज को छुपाएं। जैसे ये दमकती हुई किरणें नगर के सभी भागों में प्रवेश कर रही है उसकी प्रकार सत्यता का सूर्य मनुष्यों के मन को जगमगाए ईसा ने कहा वे मानव पुत्र को स्वर्ग के बादलों पर सवार आता देखेंगे बहाउल्लाह ने कहा जब ईसा पहली बार आए तो वे बादलों पर सवार आए ईसा ने कहा कि वे आकाश से स्वर्ग से आए हैं कि वे प्रभु की ओर से आए हैं जबकि वे अपनी माता मेरी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे परंतु जब उन्होंने घोषणा की कि वे स्वर्ग से आए हैं तो यह प्रत्यक्ष है कि उनका अर्थ नीला आकाश नहीं था बल्कि वे प्रभु के साम्राज्य के स्वर्ग की बात कर रहे थे और यह कि वे उस स्वर्ग से बादलों पर उतरे थे जैसे बादल सूर्य के प्रकाश की राह में बाधा होते हैं किसी प्रकार मानवता के संसार के बादलों ने मनुष्यों की आंखों में मसीह की दिव्यता के तेज को छुपा लिया लोगों ने कहा कि वह नजारेत का वासी है मेरी का पुत्र है हम उसे जानते हैं और उसके सगे संबंधियों को भी जानते हैं उसके कहने का क्या अर्थ हो सकता है वह क्या कह रहा है कि वह ईश्वर की ओर से आया है। मसीह का शरीर नजारेत की माता मेरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था परंतु आत्मा ईश्वर की थी उनके मानव शरीर की क्षमताएं सीमित थी परंतु उनकी आत्मा की शक्ति विस्तृत असीम तथा अथा थी लोग पूछते वह क्यों कहता है कि वह ईश्वर की ओर से है यदि वे मसीह की वास्तविकता को समझ पाए होते तो वे जान जाते कि उनका मानव शरीर एक बादल था जिसने उनकी दिव्यता को छुपा रखा था संसार ने केवल उनकी मानव आकृति को देखा और इसलिए अचम्भा करने लगे कि किस प्रकार वे स्वर्ग के उतर सके बहावल्लाह ने कहा जिस प्रकार बादल आकाश तथा सूर्य को हमारी नज़रों से ओझल कर देते हैं उसी प्रकार मसीह की मानव आकृति ने लोगों से उनके वास्तविक दिव्य आचरण को छुपा दिया मुझे आशा है कि पृथ्वी की वस्तुओं को न देखते हुए आप अपनी निर्मल दृष्टि सत्यता के सूर्य पर केंद्रित करेंगे न कि पृथ्वी की वस्तुओं पर ताकि ऐसा न हो कि आपके हृदय संसार के क्षणभंगुर और बेकार भोगविलासों की ओर आकर्षित हो जाए उस दिव्य सूर्य की शक्ति आपको प्रदान कर दे तब पक्षपात के बादल उसकी दीप्ति को आपकी दृष्टि से छुपा न सकेंगे तब सूर्य आपके बादलों के आवरण से मुक्त होगा शुद्धता की वायु में सांस लें मेरी प्रार्थना है कि आप में से प्रत्यय और सब स्वर्ग के साम्राज्य की दिव्य कृपाओं में से भाग ग्रहण करें आपके लिए संसार ऐसी बाधा न बने जो सत्य को आपकी निगाहों से ओझल करें जैसे कि मसीह ने मानव शरीर ने उनके समय के लोगों से उनकी दिव्यता को छुपाया आपको पवित्र आत्मा की निर्मल दृष्टि प्राप्त हो ताकि आपके हृदय दे दीप्यमान हो और सभी भौतिक बादलों के बीच चमकते हुए सत्यता के सूर्य और ब्रह्मांड में फैली उसकी भव्यता को आप पहचान सकें शारीरिक वस्तुओं को आत्मा के देवी प्रकाश को छुपाने दे ताकि देवी कृपा से आप ईश्वर के बालकों के साथ उसके अनंत साम्राज्य में प्रवेश कर सकें आप सबके लिए यही मेरी प्रार्थना है